हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे चय सु बिहारी लाल की श्री देवजू की जय जय देवजू परम पूज्य श्री बड़े जी महाराज की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री गौर हरी गौ। वंदेहुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्रजा सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपाला सह गण ललताश्री विशाखान्ता आजा लंबितनकावदात संकर्तन पित कमला कमलायताक्षंभरौरधर्मौत्वनशलाकु तस्म श्रीगुरव दिव्य बंदारण्यकद्रुना श्रीमदत्न सिंहासन सौ श्रीमद्रा श्री गोविंद देव प्रेषा लि सामी नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तथो जयंती रही वाछाकृभ्य कृपाद्य पत्ना पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबराशे हे रूप दुर्गत दयावलोको हे रघुनाथ भट्टयुग्सुमते रघुनाथदासजीवे मंदमतेर्दयांद्रा बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय परो मंगल श्री भावनासार संग्रह ग्रंथ अष्टकालीन लीला में प्रात कालीन लीला के स्मरण में श्री प्रिया जी और लाल जी इनकी श्रृंगार लीला का पूर्व प्रसंग में वर्णन कर आए थे के प्रसंग में तो कहीं दूसरे के धार प्रवाह चला गया और ये अष्टकालीन लीला स्मरण की क्या विशेषता है उसका निरूपण करते रहे अब जो मूल क्रम है उस क्रम को मूल प्रसंग लीला उस लीला को आगे बढ़ा रहे श्री राधानी के पास में नंद भवन से श्री कुंद लता जी आई है लता जी रहती नंद भवन में है परंतु मुख्य रूप से ये श्री किशोर जी की सखी हैं श्री उपनंद गोप उनके पुत्र सुभद्र ये इनके पति गोप हैं परंतु उनसे इनका कोई संबंध नहीं है नंद भवन में इनका निवास कुंदलता जी का वह श्री राधिका सखी के रूप में ही हैं और किसी प्रकार से प्रिया लाल को मिलाना यही इनका मुख्य लक्ष्य है श्री कौंदी जी श्याम सुंदर के बड़ी प्रिय सखी हैं और श्री राधिका मिलन कराने में अभिसार कराने में कुंद लता जी का बहुत बड़ा योगदान है कुंद लता जी राधारानी के पास में आई हैं यशोदा जी ने भेजा है कि राधिका को बुला करके ले आओ और श्री राधिका जो कुछ भी भोजन बनाएंगी उसके आगे अमृत भी फीका पड़ जाएगा अखिल पूर्व में संपूर्ण गोकुल में श्री राधिका की यह प्रसिद्धि है इसलिए कौन को यह आकर्षित नहीं कर रहा है 242 में श्लोक में आगे कह रहे हरी कि मुनिवर यदवि कलियां बभूव सातरा बरांबुजाक्षि तब पानी संस्कृता ना, अशन नास्य चक्रे बोले यदवधि कल्यां बभूव सा जिस दिन से श्री राधिका ने यह सुना यहा कल्याभूव माने राधिका परिचित हुई जिस क्षण से तो आम मुनिवर दत्त बराम किस बात से परिचित हुई कि श्री दुर्वासा ऋषि चातुर्मास से करने के लिए एक बार श्री भुष्वान बाबा के यहां पर आए और अपनी तरफ से ही श्री दुर्वासा ऋषि ने यह प्रस्ताव रख दिया कि राजन हम चातुर्मास से करेंगे चार महीने तुम्हारे यहां पर रहेंगे दुर्वासा ऋषि के प्रस्ताव है अपनी तरफ से खुद ने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है अब मना तो कर नहीं सकते हैं परंतु श्री ब्रश्वान बाबा कीरत डर रहे हैं बोले ये स्वल्प कोपन ऋषि हैं बड़ी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है कहीं गलती हो गई तो गजब हो जाएगा अब ये चार महीने नभाना एक दो दिन की बात हो तुमने तो निभा ले चार महीने नभाना ये तो बड़ी कठिन बात है पर क्या क्या जाए कह रहे हैं स्वयं कह रहे हैं तो आज्ञा तो माननी है मना करेंगे तो और आफत आ जाएगी ये महाकोपन ऋषि हैं क्रोध करने वाले ऋषि हैं बोल मारे बड़ी अच्छी बात है आज मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं बोल कोई बात नहीं तुम्हारी लाली है ना वो हमारी सेवा करेगी तो श्री राधा राधिका बालिका ये दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा कर क्या बात थी श्री किशोर जी उनकी तो कहना ही क्या उनकी सेवा में कहीं कोई कमी रह सकती है क्या ऋषि जो इच्छा मन में आए उसके पहले वो सामग्री तुरंत ही उपस्थित ऋषि की कोई कमी कहीं नहीं श्री दुर्वासा ऋषि अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जब चातन मास से समाप्त हो गया श्री कीर्ति मैया बाबा दोनों के दोनों तो समय चरणों में घेरे हम पे आपकी कुछ भी सेवा नहीं बनी अनेक अनेक बनी बनी होंगी जो तुटी बनी है, उनको आप क्षमा करेंगे हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है कि कहीं कोई त्रुटि बनी है क्या कोई भी त्रुटि नहीं बनी है आह हम तो ऐसी सेवा तो न किसी ने की ना आगे कोई कर सकता है ऐसा लगता है और तुम्हारी पुत्री राधिका इसका तो कहना ही क्या हम बरदान देते हैं कि इसके हाथ की रसोई जो भोजन करेगा वह चरायु होगा ऐसे आशीर्वाद दिया अब यह बात सारी दुनिया में फैल गई पूरे ब्रिज में कि दुर्वासा ऋषि श्री राधिका को आशीर्वाद देकर के गए हैं कि उनके हाथ का भोजन करने वाला व्यक्ति चरंजीव होता है अब श्री ब्रजराय नंद उनके कान में भी पहुंची नंदबाबा ने यशोदा जी से कहा यशोदा जी के कान में पहुंची श्री यशोदा बोली कि भाई कैसे भी हो मेरा लाला चरंजीव रहे इसके लिए अब तो श्री राधिका को मैं नित्य अपने पास में बुलाऊंगी और मेरे यहां पर राधिका रसोई करे चार महीने तक दुर्वासा को राधिका ने खीर बना करके भोजन कराया और एक भी दिन कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है सुंदर बढ़िया खीर बना करके दुर्वासा को खिलाए और दुर्वासा कह रहे हैं कि मैं तो खाता हूं खा रहे हैं खीर और कह रहे हैं मैं तो खाता हूं का आशन करता हूं का करता कथा भी प्रसिद्ध है कि ब्रज गोपीका सारे अन्नों को लेकर के दुर्वासा के पास में गई और वहां पर दुर्वासा को चतुर्विध अन्द समर्पित किए और दुर्भाषा ने अन्न खाया और खा करके आशीर्वाद दिए तुम्हारे मन की अभिलाषाएं पूर्ण हों सारी गोपी दंडवत करके दुर्वासा ऋषि से बोले मारे एक काम और करो बोल क्या कि हमको यमुना जी पार करा दो नहीं तो हमारे कपड़े भीग जाएंगे यमुना जी पार करके आएंगे इस समय ना, नाव कोई मिलेगी नहीं नाबाप है नहीं तो हमको यमुना जी पार करा दो बोले आई कैसे थी बोले आई तो यूं ही चल के आई थी यमुना ने रास्ता छोड़ दिया बोले कैसे रास्ता छोड़ दिया बोले वहां पर कृष्ण खड़े थे नाव के ऊपर हमने कहा ओ मल्लाह के यहाँ हमें यमुना जी पार करा दे बोले अरे यमुना जी पार कर नाव की क्या जरूरत है यू चली जाओ बोले हमारे बस्तर भीग जाएंगे कृष्ण बोले बोले नहीं नहीं वस्त्र तो नहीं भेजेंगे यमुना जी के पास में जाकर के एक देना, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी तो यमुना हमको बाहर दे, दे गोपियों ने रही हैं है कि हमारे संग में अभी तो रास विलास करके चुके हैं और कह रे कृष्ण ब्रह्मचारी गोपियों ने यही कहा यमुना जी से कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना हमको मार्ग दे दे यमुना जी ने मार्ग दे दिया गोपी आ गई अब लौटते समय दुर्वासा से कह रही कि अब हमको पार करा दो बोले अच्छा कृष्ण ने ये कहा था यमुना से इस बार कह देना यदि दुर्वासा केवल दूब खाता है तो यमुना हमको रास्ता दे दे गोपी बोली सारे झूठे है ये करते हुए है क्या हमारे सामने अभी रबड़ी मिलाई जो कुछ भी लाए सब तो चाट गए और कह रहे दुर्वासा यदि दूव खाते हो तो यमना मार के दे दे यहाँ पर दिखा रहे हैं आसक्ति का अभाव है कहीं श्री कृष्ण में आसक्ति नहीं है शुद्ध प्रेम है और दुर्वासा में कहीं जो की आसक्ति स्वादेन्द्र भी जो है उनकी आसक्ति नहीं है भले कुछ भी भोजन कर रहे हैं तो उनमें जो हाथ की आसक्ति नहीं है वही हुआ इसी परिणाम के कारण यमुना जी ने मार्ग दे दिया तो श्री दुर्वासा की बड़ी प्रसिद्धि और सारे ब्रजवासी विशेष रूप से पूछ के महीने में दुर्वासा जो है उन दुर्वासा का दर्शन करने के लिए जाए दुर्वासा वहां विराजमान हो मथुरा दुर्वासा का मेला लगता है तो यमुना जी के पल्ली पार तो दूरवासा जो है वो दूरवासा दे तो उनके वचन आशीर्वाद सर्वदा सत्य होकर के विराजमान तो जब चातुर्मास में श्री चातुर्वासा ऋषि आप श्री विश्वान बाबा के यहां पर आए और स्वयं ने प्रस्ताव किया कि मैं यहाँ पर चार महीने रहूंगा और मेरे भिक्षा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी श्री विश्वाण बाबा भले डर रहे थे तो मना नहीं कर सके श्री राधिका ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की आशीर्वाद दिया कि राधिका के हाथ का जो पाक भोजन करेगा वह चिरायु होगा तो श्री कृष्ण को चिरायु बनाने के लिए श्री यशोदा जी विशेष रूप से आग्रह करके राधिका को भुलाए अब नित्य की नित्य जटला राधिका को भेजें नहीं भेजें इसके लिए श्री पौर्णमासी जी से कहलवाया पौर्णमासी जी बोली कि श्री ब्रजरानी यशोदा अरे जटला तुमसे कहेंगी कि राधिका को उनके यहां पर रसोई करने के लिए भेज देना तुम मना मत करना तुमको पर्याप्त तो धन की भी प्राप्ति होगी और इसके द्वारा श्री ब्रजराज राजा की आज्ञा है उसका पालन करना उचित नहीं है और श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनकी आयु की वृद्धि होगी कौन ब्रजवासी ऐसा है में जो कृष्ण का की बड़ी आयु नहीं चाहे सब कृष्ण के लिए ही सारे ब्रजवासी स्वभाव समर्पित हैं यह धर्मार्थ सो प्रियम तने प्राणाशया कृति तो कृष्ण का कल्याण है इस भावना से सभी प्रेरित हैं तो श्री ब्रश्वान बाबा श्री जटलाजी श्री सबने श्री कीर्ति मैया ने ये अनुमति प्रदान कर दी और श्री राधिका जाएंगे। तो उसी पूरे पिछले प्रसंग जो है शास्त्र के पुराणों के जो प्रसंग है उसी को यहां ग्रहण करके कह रहे हैं कि यदवधि कल्याण बभू सा स्वामी जिस दिन से श्री यशोदा ने तुम कल्याण बभुव तुमको सुनावर कि मुनिवर, मुनिवर द्वार दुर्भाषा ने श्री राधिका को वरदान दिया है वराम बुजाक्षी अरे श्रेष्ठ कमल सनी के नेत्र वाली मेरी सखी राधिका जिस दिन से श्री ने तेरे गुणों को सुना है तदवान न अशन विरतिम उसी दिन से निरंतर, निरंतर एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जबकि तुम्हारे हाथ से रंधित हुए तैयार हुए अन्न से अन्न के भोजन से उन्होंने कृष्ण को विरत किया हो अपने पुत्र को सुबह सांझ दोनों समय श्री राधिका के द्वारा जो संस्कृत अन्न है उसी अन्न को वे खिलाती हैं प्रातः काल तो श्री राधा जी सखियों के साथ में नंद भवन में जाती हैं वहां पर रसोई करती है सायकाल के समय ऐसा है नहीं परंतु तो श्री राधिका चुपके से सखी के माध्यम से कुछ भोजन अवश्य भिजवा देती हैं किसी डिब्बे में बंद करके और श्री कृष्ण उनके भोजन में वो सखी श्री कुंद लता जी चुपके से श्री कृष्ण को परोस देती हैं और नित्य प्रति सुबह शाम दोनों समय श्री कृष्ण के कृष्ण राधिका के द्वारा सुसंस्कृत पक्को अन्न का ही भोजन करते हैं और उनकी आयु बढ़ रही है ये लोकवतली नाम है जो जगत को आयु देने वाले हैं जगत के जीवन के आधार उनकी आयु कौन बढ़ाएगा? परंतु यहाँ पर लीला में यही प्रसिद्धि है लोकवत लीला विराजमान और श्री राधिका उनका तो कहना ही क्या अभी तो श्री कृष्ण से अभिन्न होकर तो के विराजमान है तो यदवध कल्याण बभु सात्वम मुनवर दत्त बरा बराब जाक्षी मुनवर द्वारा के द्वारा दत्त जिनको वरदान प्रदान किया गया है ऐसी अरिद्वर अंब जाक्षी सुंदर कमल सनी के नेत्र वाली मेरी सखी अरीश्री राधिका उस दिन से तेरे हाथ से संस्कृत अन्न उनके भोजन तो संस्कृत अन्न पाण संस्कृतान उस अन्न से के भोजन से विरति कभी भी नहीं हुई है अर्थात सुबह साय दोनों समय श्री कृष्ण तेरे हाथ के अन्न का ही भोजन करते हैं तो क्वचन अन्नी न अस्थ्य चक्रे कृष्ण के भोजन में कभी नागा नहीं हुई कभी भी चूक नहीं हुई है तेरे हाथ का भोजन ही वे करते हैं जय थ जनत घोर दैत्यूथम मृदुल तनु स्वरा बभूषुमेश तो अमल कर पक्व भक्त घूमते अपरम इनते हेतु मत्रो श्री कृष्ण में कोई दम नहीं है कृष्ण ने इतने असुरों को जो मारा ना वो दम जो कृष्ण में आया है वो कैसे बोले राधिका का जो भोजन है उसके कारण आया <laughs> कृष्ण में कोई दम नहीं तो यशोदा मैया यही मानती हैं कि राधिका के द्वारा पक्का भोजन करने के कारण मेरे बेटा में ऐसी सामर्थ्य आ गई कि उसने पूतना त्रावर्त शकट बकासुर अघासुर बत्सुर केशी तंस सारे दैत्यों का वध कर दिया ये राधिका के अंध की विशेषता है और कोई दूसरी विशेषता नहीं सब का श्रेय तुझे जाता है तो जयति यद अति घोर दैत्य यूथम श्री कृष्ण जो अत्यंत घोर दैत्य यूथों को भी जीत लेते हैं स्व पर बुभूषमेश कृष्ण ये स्वपर बुभूषु जो दैत्य स्वर्ग को भी पराजित करने की इच्छा रखते हैं स्वर्ग को भी जो जीत लेने की इच्छा रखते हैं उसमें समर्थ है ऐसे स्वपर स्व स्वर्ग में जो स्थित हैं उनको पराभूषु उनको भी पराजित करने की जिनके हृदय में सामर्थ्य है और इच्छा है ऐसे असुरों को भी कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया पर माने स्वर्ग में रहने वाले जो दैत्य हैं उनको पराभभूष स्व माने देव स्वर्ग को भी पराजित करने में पराभूषण माने पराजित करने में समर्थ जो असुर थे उन असुरों को भी श्री कृष्ण ने जब मार दिया तो यह अमल कर पक्व भक्त भूमते उसका कारण यही है कि कृष्ण ने अरे हाथ के अमल हाथ के पके हुए भात को भोजन को खाया है तो अमल कर पक्व भक्त भूमते तेरे द्वारा पके हुए आम आ, पके हुए अन्न को भात को उन्होंने खाया है अपरम्यम ये न हेतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा हेतु हो ही नहीं सकता असुर बध में केवल हेतु यही है कि कृष्ण तेरे हाथ का भोजन करते हैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा हेतु नहीं है मनते नु वे कोई दूसरा हेतु नहीं मानते हैं शुणु परम अवम्त राधे हे राधे इसमें एक दूसरे तत्व को भी तू श्रवण कर यद अवगतम सहसान्तरम मया सवलोकनम अवलोकनम बिनाते शशमुख खिद्य ते यथा स्वूनो अरे सखी एक दूसरी राशि की बात भी मैं तुझे बताती हूं कौंदी राधा रानी से कह रही कुंदलता जी कुंद अरे राधिका सखी मैं एक दूसरी भी परम तत्व की बात राशि की बात तुझसे कहती हूँ शुभ परम अय तत्वम अत्र राधे ये राधे इसमें एक राशि की बात को तू सुन ले यद अवगतम सहसांतरम मयास्यो ये बात मैंने अपने मन से एकाएक समझ ली किसी ने बताई नहीं है परंतु मेरा मन ऐसा बोला है यद अवगतम जान लिया है सहसा माने एकाएक अंतरम मया मैंने एकाएक इस बात को समझ लिया है कि अस्या कि श्री यशोदा उनकी ही ये है कि प्रतिदिनम अवलोकनम बिनाते श्री यशोदा प्रतिदिन जब तक तेरा मुख दर्शन नहीं करें यशोदा को चैन नहीं पड़ता है तो मैया यशोदा तेरा दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल प्रतिदिन वे अवलोकनम बिनाते तेरे मुख का अवलोकन किए बिना शशमुख खिद्यत सा यथा स्वून श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत दुखी हो जाती है जैसे अपने पुत्र कृष्ण का दर्शन किए बिना वे सदा दुखी रहती हैं ऐसे ही वे तेरा मुख दर्शन न करने पर भी दुखी हो जाती एक आ एक मेरे मन में कूद गई मेरी अंतरात्मा बोल रही है मेरी आत्मा बोल रही है कि ऐसा ही है श्री राधिका यशोदा को तेरा दर्शन किए बिना एक दिन भी चैन नहीं पड़ता है दोबारा सुन लें शुरु परम अः माने अरी सखी इस परम तत्व को एक परम रहस्य को तू सुन लें अवगतम सहसा अंतरम माया इस बात को मैंने अपने हृदय में सहसा अनुभव कर लिया है अवगतम माने जान लिया है यद अवगतम इस बात को मैं पहचान गई हूं अपने हृदय में अस्या मन यशोदा की ये दशा ही है कि प्रतिदिनम वे प्रतिदिन तेरा दर्शन किए बिना अरिशमुखी अरिचंद्रमुखी खिद्यति सा यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती है तेरा दर्शन नहीं मिले तो वे अत्यंत दुखी हो जाती हैं यथा स्व जैसे अपने पुत्र कृष्ण का दर्शन किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता है इसी प्रकार तेरा मुख दर्शन किए बिना भी उनको चैन नहीं पड़ता है सुतनु अविदधे अवधे विज्ञे सखी तदिन नुक्तम इतम अपित कुलवती बाद भाजा गमिता इति अयुक्त श्री राधिका उत्तर देती हुई बोली कि अरे सखी जो तू कह रही है वो तो ठीक है परंतु सुतनु इदम अविदधे उस समय श्री राधिका यह कहने लगी परम सुंदर श्री अंग वाली वैश्विक राधिका कुंदलता जी से कहने लगी को राधिका उत्तर दे रही। कि विज्ञे अरे कौंडी अरे समझदार कुंडलता अवधे ही मेरी बात भी सुन ले मन में कुछ है राधारानी कह रही है कुछ मन में तो जाने के लिए उत्सुकता है और ऊपर से दिखा रही हैं अरे कौन बेरबेर रोज की रोज जाए ये ऐसा दिखा रही तो मन में कुछ और ऊपर जवान में कुछ ये है तो कह रही है सुतनु इदम तो राधिका ने ये कहा कि तू तू तो समझदार है कुंदलता, मेरी बात को समझ ले इथम जो तू कह रही है वो बिल्कुल सत्य है अर्थात श्री राधिका श्री यशोदा को बिना मेरा दर्शन किए बिना चय नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है जैसे कृष्ण का दर्शन किए बिना वे नहीं रह सकती हैं ऐसे मेरा दर्शन किए बिना भी वे नहीं रह सकती हैं तो न नबदसी अयुक्तम थम जो तू कह रही है वो अयुक्त नहीं है सत्य है परंतु अपितु परंतु अपरंतु कहकर के अपना विरोध दिखा रही है कि कुलवतीत बाद तू जानती है मेरी पूरे ब्रज चौरासी को में प्रसिद्धि है कि मैं बड़ी कुलवती परम सती हूं कुलवती हूं तो मैं कुलवती कन्या हूं कुल बधु हूं कुलवती कन्या हूं तो कुलवतीत बाद भाजा यह प्रसिद्धि बाद माने प्रसिद्धि इसको मैं धारण करने वाली हूं ऐसी मेरा रोज रोज किसी पराये घर में जहा पराया पराये घर में तो पराये हो गया तो मेरा किसी रोज रोज किसी पराये घर में जाकर के स्फुटम अपर आंगन आंगनम आंगनगाम ये राधिका कुलवती होकर के भी रोज रोज दूसरे के आंगन में क्यों जाती है ये संसार कहीं कुत्सा नहीं करने लगे ताना फूसी नहीं करने लगे लग गया तो ये उचित नहीं है कि कुलवती बाद जिसकी कुलवती रूप में प्रसिद्धि है वह स्फुटन माने स्पष्ट रूप से अपर आंगनम गम दूसरे के आंगन में नित्य जाती है इति युक्ति अयुक्तम ऐसा कहना ऐसी युक्ति यह अयुक्त होगी ऐसा प्रसिद्धि होना यह इति अयुक्तम ऐसा इति माने ऐसा जो कथन है वह अयुक्त होगा कोई ऐसा नहीं कहने लग जाए कि राधिका कुलवती होकर के भी रोज की रोज दूसरे के घर में क्यों रसोई करने के लिए जाती है तो ये उचित नहीं होगा उस समय इस बात को सुनकर के श्री राधिका आगे कह रही हैं कि यदपि बत ही लोके तव नो तदप्ल कदापि अनुन प्रथमता युक्ता ही वृद्धा पर बदत सुन पे राय वे बत सखी रीति एवो श्री राध का कह रही है आगे कि अरी सखी यद्यपि बत रीति लोक की रीति ऐसी ही है कि कुलवती बधुएं दूसरे के घर में रोज की रोज नित्य नित्य रसोई करने के लिए नहीं जाती हैं तो यद्यपि बत सखी रीति एवो ऐसी ही लोक की रीति है कदापि फिर भी तू आई है तो तेरे का कभी मैं नहीं यद्यपि ये उचित है कि दूसरी जगह रोज नित्य नित्य रसोई करने के लिए जाना या लोगों को कहीं काना फूसी कुत्सा करने का एक अवसर देता है परंतु फिर भी तेरे बचनों को मैं कभी भी तालूंगी नहीं तू आई है तो अवश्य जाऊंगी यहां पर श्री राधिका भी ये जानते हैं कि ब्रज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है देखिए यहां पर एक रहस्य बताएंगे इस प्रसंग में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कृष्ण का कल्याण नहीं चाह रहा सभी लोग कृष्ण का कल्याण चाह फिर सास नंद जटला कुटला अभिमन्यु इनके द्वारा श्री राधा कृष्ण के मिलन में बाधा क्यों उत्पन्न की जाती है सुखदेव जी क्यों वर्णन कर रहे हैं कत्ता बारा पति भी पितृ भी बंधु भी इनके पति पिता पुत्र भाई बंधु ये सब इनको रोक रहे हैं तो रोकते क्यों हैं बोले रोकते इसलिए हैं उसमें भी कृष्ण के कल्याण की भावना देखिए राष्ट्र इस राष्ट्र को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि सारे ब्रजवासी जो विरोध करते हैं कृष्ण राधिका के मिलन का उनके हृदय में भी कृष्ण के कल्याण की भावना है कैसी कल्याण की भावना सब मन में सोचते हैं कि आहा हमारे ब्रजराज कितने धार्मिक हैं श्री नंद बाबा उन सदी का कोई धार्मिक और उन सदी का कोई धर्म का पालन करने वाला शिष्ट व्यक्ति यशस्वी व्यक्ति जगत में हो नहीं सकता है। उनके राजकुमार ये भी सारे गुणों से युक्त हाय हमारे कृष्ण को यदि कोई उंगली उठाकर के करके कह दे कि यह कृष्ण चंचल स्वभाव वाला है पर स्त्री लंपट है तो हाय कितनी बुरी बात होगी हमारे कृष्ण की जगत में भी निंदा हो जाएगी और करलोक में भी होगा कोई लो हमारे कृष्ण की इस संसार में भी निंदा हो जाएगी और परलोक में भी इनका कल्याण नहीं होगा इसलिए हाय हाय उचित नहीं है कृष्ण को यदि कहीं ऐसा अधर्म कर रहे हैं हाँ है। ऐसा कोई अधर्म कृष्ण कर रहे हैं तो उनसे रोकने का हमको प्रयास करना चाहिए इसलिए जो गांव है वह कृष्ण को रोकता है राधा कृष्ण मिले उसमें बाधा उत्पन्न उत्पन्न करता है और यह बाधा उत्पन्न करना भी कृष्ण के हितकामना के लिए या केवल विरोध के लिए नहीं है या ईर्षा के लिए नहीं है या कृष्ण की हित कामना के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं है ये कृष्ण की हित कामना के लिए, लिए ही जो अभिमन्यु इत्यादि गोप जटला कुटला या लोक वेद की मर्यादा कृष्ण को रोकती है वह भी केवल केवल एकमात्र श्री कृष्ण के हित की कामना के लिए ही रोकते हैं अन्य धर्मार्थ श्रोत प्रियात्म तनया प्रणाशया ब्रह्मा जी चौदहवें अध्याय में कह रहे हैं अपनी स्तुति में ब्रह्म लीला में कि इन ब्रिजवासियों के यदर्म अर्थ सुहृत प्रिय आत्म माने अपने शरीर तने माने अपने पुत्र ये सबके सब, सब आशय इनकी सारी अभिलाषाएं ये सबके सब, सब तत्कृत्य आपके लिए ही तो कोई भी ब्रिज में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण का विरोधी हो तत्त्वतः सब कृष्ण की हित की कामना के लिए ही कृष्ण को परकीय प्रीति से रोकते हैं और यह लीला शक्ति की विशेषता है कि लीला शक्ति पर भाव उत्पन्न करके इन गोपियों की उत्कंठा को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और प्रेम की वृद्धि करने में सहायक होती है प्रेम की ज्ञापक भी है और प्रेम का कारण भी दोनों श्यापक भी है ज्ञापक भी, भी है और उसका हेतु भी हो करके या होकर के तो प्रेम की वृद्धि करने के लिए योग माया ने ही उपस्थित किया अन्यथा सारे की सभी वस्तुएं कृष्ण के लिए है तो पति पुत्र स्त्री ये कृष्ण के लिए क्यों नहीं होंगे तो ये तो सबके लिए समर्पित कर रही है इसलिए श्री राधिका भी ये जानती है कि कोई मेरे प्रति द्वेश नहीं रखता है कृष्ण का ही कल्याण करने के लिए वे सब लोग हमारे मिलन में बाधा डालते हैं सत्यता कोई हमारा हृदय से द्वेषी नहीं है ताम किंतु अनुक्ति आदान तो अरी सखी जगत की रीति ऐसी है कि कुलवती दूसरे के घर में रसोई करने के लिए रोई रोई नहीं जाती है फिर भी तू आई है तो तेरे बचन मैं कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगी मैं चलने के लिए तैयार हूं परंतु तो अनुन प्रथमता युक्तिया वृद्ध्याम तुझे भी पहले वृद्धा को संभालना चाहिए माने जटला जो है उससे अनुमति तो ले, ले उससे अरी सके अनुन प्रथम पहले जटला से अनुनय कर मेरे पास में क्यों आ गई सीधी सीधी पहले तुझे जाना चाहिए था जटला के पास में युक्ति देकर के जटला से अनुमति ले लेनी चाहिए थी कि मैं राधिका को ले जा रही हूं बिना सास की आज्ञा के मैं कैसे जाऊंगी ऐसा कहकर के श्री राधिका कह रही हैं कि जटला के पास में जाओ उससे युक्ति देकर के अनुमति ले ले पर तो बद माम आशु पे रायम मैं जानती हूं ये सास ऐसी है ये सास ऐसी है ये यशोदा से तो पैसा ले लेगी रायम धन रत्न आभूषण इनको ले लेती है और मुझे जाने के लिए अनुमति भी दे देती है पीछे से काना फूसी करती है पीछे पीछे पीछे से मुझे आंख दिखाती है।, तो है।, है तो इसका तो स्वभाव ही ऐसा है ये सास सास की बात तो कभी मेरे ऊपर आरोप लगाती है ये सास ये जटला लबध्आ पे रायम यद्यपि पहले से धन मिल चुका है परंतु तो धन पाकर के भी ये मेरे ऊपर आरोप लगाती रहती है लब्ध्वापे रायम तो या जो मुझे जल्दी से प्राप्त करके भी केवल मुझे बाद में मुझे परिवर्तित करती है कामाफूसी करती है और मुझे इंटरास्ट थी तथा सास आप जटलाम स्नुषायाम कुटलाम अभी श्रावयामाश संदेशम विचक्षण तथा सा जटला इसके बाद में जब राधिका ने ऐसा कहा तो कुंडलता शीघ्र ही जटला जी के पास में गई और जटला के पास में जाकर के स्नुषायाम कुटलाप सा यद्यपि श्री जटला स्नुषा माने अपनी पुत्र बधू के प्रति कुटिल हैं परंतु श्राव्यामास संदेशम उस जटला से कुलता ने यह संदेश कहा कि श्री यशोदा ने राधिका को पाक रचना करने के लिए बुलाया है श्रावया मास संदेशम ब्रिजेश्वरिया ब्रज भुझे रानी के संदेश को उन्होंने सुनाया और ब्रज रानी के संदेश को सुनाकर के श्री अत्यंत अत्यंत कुशल वे उन्होंने उस संदेश को सुनाया विचक्षण चतुटला ने उस संदेश को सुनाया आकरण साज्ञा ब्रजराज राजुषाया अपने संत माना अब जटला ने जिस समय सा आज्ञा सामाने उन यशोदा ने जब ब्रजराज यशोदा की आज्ञा को सुना तो मनी मन में तो बड़ी पसंद हुई कि कुछ लाभ होगा ये राधिका जाएंगी तो यशोदा बिना में खूब सारी साड़ी और नई नए आभूषण नित्य के नित्य बना करके देती हैं खूब ध्यान हमको प्रदान करेंगी तो मनी मन में तो प्रसन्न हो रही है परंतु स्नुषायाम अपिशंकमाना कृष्णा परंतु नंद भवन में एक चंचल बैठा है उस चंचल से कहीं शंका धारण करती हुई तो स्नुषा माने अपनी पुत, पुत्र के प्रति राधिका के प्रति कृष्ण से शंका धारण करती हुई विचित्र शिक्षाम अत मासिया फिर पौर्णमासी जी के आदेश शिक्षा उसको भी इन्होंने ध्यान किया कह गई कि यदि यशोदा बुलाए तो राधिका को भेजने में संकोच मत करना नहीं तो ये तुमको पाप लगेगा राजा की आज्ञा माननी चाहिए ब्रजराज हमारे आदेश राजा हैं और उनके आदेश का हम प्रजा को पालन करना चाहिए ये पौर्णमासी जी पहले से ही इनको पक्का कर गई हैं कान भर गई है अच्छी तरह से तो पौर्णमासी की शिक्षा को भी याद करके ताम कु से बोली कुंद बल्ली से, से जटला बोली कि स्नुषेयम में साधवी गुण गणिन माधिक माध्वीक मधुरा जन छुद्रेषी सखल चपलो नंद तनय। न चाग्या वग्ञेय ब्रिजपति गृहि भगवती बचा पाल्यम बचे न टत हृदय किम कर तो मेरा मन तो बड़ा डोलम डोल हो रहा है मेरा मन तो बड़ा संधेह में पड़ा हुआ है क्योंकि स्नुषेम में साधु मेरी पुत्र बड़ी पतिव्रता है बड़ी साधु है इसमें कोई दोष है नहीं जगत की अन्य अन्य जो गोपियां हैं इस गोकुल राम की उनके विषय में दस दस बात सुनने को मिलती हैं परंतु मेरी श्री राधिका वो बड़ी साध्वी है कहीं उसके ऊपर भी कोई छीटा कसी नहीं करने लग जाए कोई आरोप नहीं करने लग जाए गुण गर्म माध्विक मधुरा मेरी बहू राधिका यह गुणगर्मा में गुणगर्मा के माध्यमिक माने अमृत से परम मधुर है इसमें सारे गुण विद्यमान है परंतु तो, एक और तो मेरी ये राधिका दूसरी ओर जन छिद्र्वेशी संसार का स्वभाव यह है कि वह कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी को ढूंढता है जन छिद्र्वेशी जो मनुष्य हैं वे दूसरों के दोष को देखने में बड़ा उनको सुख मिलता है किसी की निंदा करने में जो आनंद आता है उस आनंद के आगे अमृत भी फीका निंदा करने में जो आनंद आता है आदमी कहता है अरे मैं किसी की निंदा नहीं करता परंतु तो कह करके के निंदा करता जा रहा तो जनह नंदा छद्रामेशी मनुष्य जो है वो दोषों का दर्शन करने वाला है और सखलु चपलो नंद तनयह परंतु वो नंद का पुत्र भी बड़ा चतुर है तो एक ओर मेरी राधिका निर्दोष है दूसरी ओर मनुष्य नगर के जितने भी लोग हैं वे कहीं ना कहीं सबके दोषों को ढूंढते हैं और दोषों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी निंदा करने में उनको बड़ा आनंद आता है तीसरी ओर नंद का जो घोटा है नंद का पुत्र वो भी बड़ा चंचल सुना गया फिर चौथी ओर नचाग्ञा अवज्ञा ब्रज प्रति ग्रहण्या श्री यशोदा रानी हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए हम उनकी प्रजा हैं तो रानी की आज्ञा का उल्लंघन भी हमको नहीं करना चाहिए और पांचवी स्थिति सबके ऊपर भगवती बचा पालयम पौन मास जी के बचन वे भी हैं उनका भी पालन करना चाहिए अतः पांच पांच घाटियां हैं मेरा हृदय तो बड़ा चंचल हो रहा है नटत हृदयम किम कर वही मेरा हृदय चंचल हो रहा है अब मैं क्या करूं ऐसे जिस समय जटला ने कहा कु लता जी कह रही हैं कि माता हा सत्यम बदत भवती बोले ओ अम्मा सत्यम बदाते भावती, तू बिल्कुल सत्य कह रही है बोले अम्मा तू बिल्कुल सत्य कह रही है कि गोपेंद्र सून नाय खु समुदाय यादृश बोले श्री गोपेंद्र पुत्र गोपेंद्र तय श्री कृष्ण उतने बुरे नहीं हैं जितनी तहने तू कह रही है <laughs> तू कह रही है कृष्ण चंचल हैं चंचल हैं परंतु तो नायम गे सखलो समुदाय आम लोगों से पूछ ले समुदाय माने सभी लोगों से पूछ ले सब लोग कृष्ण की बुराई करेंगे हमने तो किसी से कृष्ण की बुराई सुनी नहीं याद जैसा सा होती तुझे जाने कौन तेरे काम गया है कृष्ण ऐसे नहीं है कृष्ण तो महान श्रेष्ठ गुणों से युक्त है तो माने फिर भी एक बात कहनी है किंच का तात्पर्य है कुछ कह दिया कुछ कहेंगे टीकाओं में किंच जहां पर आता है इसका मतलब है कुछ कह दिया कुछ कहेंगे जहां ननु आता है वहां पर ननु का तात्पर्य टीका में होता है संदेह पूर्व पक्ष जहा उच्चते आता है इसका तात्पर्य है अब सिद्धांत पक्ष कहा जा रहा है या उच्चते, इसका मतलब है कि अब सिद्धांत कहा जा रहा है नचे इदम इसका मतलब है कि एक ही वाक्य में जहां पंचमी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पर तो उत्तर है और जहां पंचमी नहीं है वहां पर पूर्ण पक्ष नचे इदम ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि ऐसा है क्योंकि वह ऐसा है तो पंचमी भक्ति का प्रयोग आएगा वो है उत्तर पक्ष तो एक ही में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों जहां प्रस्तुत किए जाए वहां टीका में होता है नच टीका की शैली है तो ननु माने पूर्व पक्ष उच्चते माने उत्तर पक्ष किंच माने कुछ कह दिया कुछ कहना बाकी रह गया है नच का तात्पर्य है एक ही वाक्य में पूर्व पक्ष रखते हुए उसी वाक्य में उसका समाधान कर दे तो यहां पर ये कह रहे हैं कि किंच गोपेंद सोनू नायम गेहा श्री गोपेंद सोनू वे ऐसे नहीं हैं समुदाय आम लोगों के द्वारा ऐसे नहीं हैं। श्रावित होती जैसा तूने सुना किन्त तो है किन्तु प्रोद्य दुम एवं सदर्म पद में श्री सदम एवं श्री कृष्ण तो सूर्य के समान है सद पद में सद्धर्म रूपी कमल को खिलाने के लिए कृष्ण तो प्रोद्य माने उगते हुए माने सूर्य के समान है परंत सूर्य भले घूके चायम यदि किसी उल्लू उल्लू से पूछा जाए, हो गए खलाके विष्णु रूपी जो उल्लू है वो तो उनको सूर्य भी कैसा दिखेगा बोले ब्रजन मरे उनको भी वृजन माने दोषों के अंधकार से युक्त दिखेगा जैसे उगता हुआ सूर्य भी उन्न को अंधा दिखता है आ, का, आ, काला जैसा दिखता है, ऐसे ही वह अंधा जैसा ही अंधकार जैसा ही दिखता है ऐसे कृष्ण तो सूर्य हैं, परंतु दुष्ट लोगों के लिए वे दोष युक्त दिखते हैं घोष संतोष कोके तो जो चखवा चकवी हैं उनके लिए परम संतोष देने वाले हैं तो घोष माने ब्रज हो गया चखवा चकवी उनको तो सुख देने वाले हैं और जो खल रूपी खल है, हैं दुष्टजन है वही हो गए उल्लू सूर्य हो गए कृष्ण तो कृष्ण रूपी सूर्य दुष्ट रूपी उल्लुओं को काले दिखते हैं दोषुक दिखते हैं परंतु वे ब्रिज जल रूपी चखवा चखवी के लिए परम परम आनंद रूप होकर के ही दिखते रूप कलंकार का प्रयोग है खलाली हो गए घूक घोष ब्रज हो गया वह चखवा चकवी और श्री कृष्ण हो गए प्रोद्यक दुम उगते हुए तून तस्य तस्माः तस भीती तव कुंदता जी समझा रही हैं कि भाई कृष्ण का दोष नहीं है आप कृष्ण को क्या दोष दोगे कृष्ण है इतने सुंदर कि उनका दर्शन करके सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं देवांगना भी देवीगण भी उनका दर्शन करके उनकी ओर आकर्षित हो जाती है अब इसको तू रोक लेगी कि मैं रोक लूंगा रोक लूंगी जी, जी से कह रही हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वे सबको आकर्षित कर लेते हैं माधुर्यम तू तो उन्मदेती जगत यौवतम जगत की जितनी भी स्त्री है युवतीगण उन सबको कृष्ण का माधुर्य आकर्षित कर लेता है इसको कैसे रोका जा सकता है तस्मा नीति इसलिए श्री कृष्ण का रूप माधुरी कहीं राधिका को आकर्षित नहीं कर ले तू जो भयभीत हो रही है यह भी उचित ही है भाई कृष्ण का रूप भी ऐसा है मन गुंजाइश तो रखनी चाहिए कहीं पकड़ने में आ जाए तो कहने वाले कृष्ण का रूप ऐसा है उन्होंने मोहित कर दिया तो श्री कृष्ण का रूप सबको मोहित करने वाला है इसलिए कृष्ण से डरना नीति या नीतिपूर्ण ही है कृष्ण से डरते भी रहना चाहिए तब नवबधु पालन चापयुक्त और तू अपनी नवबधु को जो घर के भीतर बंद करके रखना चाहती है उसका पालन करना चाहती है वो भी उपयुक्ति है क्योंकि वधु जो है उसका बार बार आना ये नष्ट हो जाता है पुरानी कहावत है कि साधु नष्ट मोठे और वधु नष्ट ये पुरानी लोक की कहावत है कि मठ में रहने पर साधु नष्ट हो जाता है और जो ज्यादा घूमती है वो वधु नष्ट हो जाती है तो इसलिए धु पाल नाप युक्तम तू जो वधु को घर में संभाल करके रखना चाहती है वो भी उपयुक्त ही है इसलिए धन का मक्का तद यथि यथा जग पथम नास्य साधव्या श्री राधिका कृष्ण की आंखों के सामने पड़ेगी ही नहीं ऐसा मैं वचन देती हूं ऐसा मैं कहती हूं कि तद यथा श्री राधिका दृत न अस्यो श्री राधिका कृष्ण की आंखों के सामने मैं राधिका को लाऊंगी ही नहीं इस साधी को छायाम अपी अस्या राधिका की बात तो बड़ी दूर है राधिका की छाया भी कृष्ण के सामने मैं नहीं आने दूंगी स्वयं अहम इमामी और स्वयं अहम और उस समय मैं ही इमाम इस राधिका को द्राक माने जैसे ले जा रही हूं वैसे ही मैं ही इस राधिका को तेरे हाथ में आकर के सौंप दूंगी मेरी जिम्मेदारी मैं गारंटी ले रही हूं मैं राधिका को ले जाऊंगी कृष्ण की आंखों के सामने भी नहीं पढ़ दूंग, पढ़ने दूंगी मेरे आगे राधिका के पीतांबर के अतिरिक्त राधिका का कुछ परिचय प्राप्त करने में कोई दूसरा समर्थ है ही नहीं बोल को समझ के बोले श्री कुंद जी कह रही है कि राधिका का जो पटका अंचल है पीतांबर है वही श्री राधिका के वक्षों का संपर्क प्राप्त करेगा पीतांबर के अतिरिक्त पीताम्बर के दो अर्थ पीताम्बर माने पीला पल्लू और पीताम्बर का दूसरा अर्थ कृष्ण तो श्री पीतांबर के अतिरिक्त राधिका का स्पर्श कर सकने में कोई दूसरा समर्थ होगा ही नहीं ऐसा कह करके हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ऐसा कहकर के श्री कुंद लता जी उनको श्री जटला जी ने अनुमति प्रदान कर दी सो so, तत्कुछ परिचय मा विशिष्टा श्री राधिका के वृक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करने में पीतांबर के अतिरिक्त कोई दूसरा समर्थ कभी हो ही नहीं सकता है और पीतांबर कहकर के जटला तो समझ रही है कि श्री राधिका का पल्लू और ये कह रही हैं कि केवल श्याम सुंदर से ही मिलन प्राप्त कराऊंगी पीता मृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त और श्री राधिका का स्पर्श करने में कोई दूसरा समर्थ है, कभी है ही नहीं तो छाया भी अस्या श्री राधिका की छाया भी किसी दूसरे की दृष्टि में नहीं पड़ेगी जैसी मैं इसको ले जा रही हूं वैसे ही तुझे समर्पित कर दूंगी दोबारा सुनने माधुर्य तूमदय जगत यौवतम श्री कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि जो जगत की सभी युवतियों को उन्मदयती उन्मत्त कर देता है तस्मात तस्मात्ति नीति इसलिए कृष्ण से अपनी बधू की रक्षा करना यह सर्वथा नीति युक्ति ही है या उचित ही है तब नववधू पालनम चापि युक्ता और तू जो नववधू की रक्षा कर रही है यह भी उपयुक्त ही है मां संकिष्ठा परंतु तो तू शंका मक्कर अरे अम्मा तू शंका मक्कर यथा दिग्पथम नास्य श्री राधिका कृष्ण की आंखों के सामने कभी आएंगी ही नहीं तो साधु छाया आपी इस साध् की छाया भी कृष्ण की आंखों के सामने के सामने न आयती नहीं आएगी ऐसा तू तो समझ ले स्वयं अहम इमाम द्राक जैसे मैं स्वयं श्री राधिका को लेकर के जा रही हूं तथाते ते अर्पयामी जैसी ले जा रही हूं वैसी राधिका को तुझे समर्पित कर दूंगी ऐसे जब समझाया कुंदलता जी ने उस समय श्री जटला जी ने इनको अनुमति प्रदान कर दी है और श्री जटला उस समय कह रही है कि तुम पुत्र साध साध्वी पुरुष साधी गोष्ठे अरे बेटी कुंडलता तू पूरे गोष्ठ में कैसी सुशील है तेरी सरी की सुतैमन तो हमने कभी देखी नहीं तेरी सरी की सुंदर तो कभी देखी नहीं तो अरे साध्वी अरे सुतैमन जैसी तू है ऐसी जगत में हमने कभी किसी को देखा ही नहीं से तो साधी इस पूरे गोष्ठ में तू बड़ी प्रसिद्ध है सुंदरता में अपने गुणों में तू बड़ी प्रसिद्ध होकर के विराजमान है तो सरला बधू हमारी बधु बड़ी सरल है मैं आज तुझे तेरे तुझे इस तेरे हाथ में सौंप रही हूं इसे तेरे हाथ में सौंप रही हूँ तो ये अर्पिता तेरे हाथ में इस बधू को मैं सौंप रही हूं सरला ये परम बधूर सलोक दृष्टि खिल नंद सलोल नंद दृष्टि रखना वो का ढोटा बड़ा चंचल है राजकुमार है ना बड़ा चंचल है लोल दृष्टि राजकुमार ऐसे ही होते हैं चंचल ही होते हैं तो वो लोल दृष्टि चंचल दृष्टि वाला नंद सून नईनम यथापशी मेरी पुत्र बधू को देखे नहीं विधेयम ऐसी व्यवस्था बना करके चलना बोले हां हां बिल्कुल मत करो चंद्राम करो जब तक मैं हूं तब तक राधिका के पीताम्बर के पल्लू के अतिरिक्त राधिका का स्पर्श और कोई कर ही नहीं सकता वधु मथा हुए जगात बद से और उस समय श्री जटलाजी ने राधिका को श्रीमती राधिका को हुए बुलाया कि बहू बेटा आइयो तो सही श्री राधिका उस समय पहुंची नंद बबू समीपम और कह रही है बहू बेटा जाओ कुंद लता के साथ में नंद की बधू उनके पास में जाओ नंद बधु तुमको बुला रही हैं यशोदा बुला रही हैं उनके पास में जाओ निष्पाद्य तस्या प्रियम और श्री यशोदा का प्रिय संपादित करके एनम जल्दी आना देर मत लगाना वहां पर क्योंकि सहा अने वो स्कुंद के साथ में जल्दी लौट आना जल्दी बोले हाथ जल्दी बेग से श्री यशोदा के साथ में यहां पर नहीं इस स्कुंदता के साथ में बेटी तू लौटे आना क्योंकि आज तुझे सूर्य की पूजा करने के लिए भी तो जाना है आगे बहुत काम है इसलिए वहां पर कहीं ऐसा नहीं कर ऐसा नहीं हो कि तुम लोग सखिया जा रही हो और कहीं गप लगाने में बैठ जाओ इसलिए जल्दी से काम पूरा करके जल्दी से लौट करके आ जा राधे तय दिष्टा तय तो दिष्टा हृदय साभिनंदिता ऐसे श्री जटलाजी के द्वारा जब राधिका को आदेश दिया गया उस समय हृदय साभिनता श्री राधिका हृदय में अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई और हृदय में आनंदित होकर के हृदय साभिनंदिता अपि हृदय में तो मिश्री घुल है लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से अपी माने ऊपर से वत गंतुम अनिचुम श्री राधिका जैसे जाना नहीं चाहती हैं अनिच्छु हैं ऐसा दिखाती हुई ताम सखीम श्री कुंद लता जी से बोली अस्थी कृत्यम नच में ये आशता अस्थि कृत्यम नचमे अब वहां जाकर के क्या करना हमारा तो कोई काम है नहीं अस्थि कृत्यम नच में नंद भवन में हमारा तो कोई काम है नहीं अस्थि यह कृत्यम यहां पर कितने काम पड़े हैं नंद भवन में तो हमारा कोई काम है नहीं नच में ये आशता और नंद भवन जाने की हमको कोई रुचि भी नहीं है ये आशता मन जाने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि ग्राम-ग्राम में ग्रह मेंंगना को, लांगना। को लांगना रोज घर घर घर घर जाती है क्या फिर भी तुम कह रही हो इसलिए जा रही हो सारा दोष जटला के ऊपर डोकरी के ऊपर सारा दोष जटला बोली नामा बेटा ऐसा नहीं ब्रिजपति ग्रहणी गिरम चराभ्यर्थन नयान बद्ध मूला अच्छ मृजपति ग्रहणी गिर यशोदा ने आदेश प्रदान किया है अपनी वाणी से और उन्होंने स्वयं कुंदलता को यहां पर भेजा है तो ब्रजपति ग्रहणी गिरम यशोदा की एक तो वाणी और चिर अभ्यर्थन विनय अनुनय बद्ध मूलाम ये वाणी भी कैसी है चिर अभ्यर्थन बहुत खुशामत करके अभ्यर्थना करके फिर विनय अनुन बद्ध मुलाम अनुनय बिनय यह भी जुड़ी हुई है उन्होंने पहले तो बहुत प्रार्थना की और फिर विनय अनुनय इनके साथ में अपनी वाणी कही है तो उनकी बात को भी टालना अच्छी बात नहीं है तो बड़ों की बात को ऐसे थोड़ी टाला जाता है इसलिए जाओ जाओ कति अत्र शक्नु महा हम यशोदा की साक्षात बाणी को टाल सकने में कैसे समर्थ हो सकती है तब भगवान हर रेव रक्षिस्तु इसलिए अब जाना तो है ही है। हैारायण मेरी बेटी की मेरी बहू की रक्षा करना अब नारायण के हाथ में तुझे तो रही पी <laughs> <भाई रादी। laughs> कैसी बिवश्ता? हाँ, बिवश्ता है इसलिए तब नारायण हरे रक्षतास्तु बेटा तेरी रक्षा कर सकने में अब कोई समर्थ नहीं है श्री नारायण ही तेरी रक्षा करेंगे <laughs> इसलिए जाओ बेटा जाओ <laughs> ऐसा कह करके। भेज रही है तो तब नारायण हरे रक्षतास्तु नारायण ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं जब कोई मनुष्य का साधन समर्थ नहीं होता है कोई दूसरा रक्षक नहीं होता है तो अंत में और कार्य ताला नहीं जा सकता है तब नारायण का आश्रय लेकर के ही जाना पड़ता है इसलिए भगवान का नाम लेकर के नारायण का नाम लेकर के जाओ सब मंगल ही होगा ऐसी व्यवस्था में जगला कह रही है तब नारायण हरि हरिरेव रक्षतास्तु तब भगवान हरि रेव रक्षतास्तु भगवान हरि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे अवत जगत इदम वे श्री नारायण लोकनाथ अवत जगत इदम संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं स्वधर्म पाली वे नारायण अपने धार्मिकी रक्षा करने के लिए अनेक अनेक बार अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके जगत की रक्षा करते हैं कि लोकनाथ वे लोकनाथ नारायण क्या तेरे सरी की सती की रक्षा नहीं करेंगे बेटी तू सती है इसलिए तेरी भी नारायण अवश्य रक्षा करेंगे कैसी व्यवस्था ये यहाँ पर व्यवस्था का भाव बड़ा सुंदर दिखा रहे हैं कि राजा की आज्ञा है पालन तो करना है क्या किया जाए इतकिल भवती तदीय पाणव सुमुख सुंदरी निराकुला तदीय पाणव समर्प्य आज मैं नारायण के हाथ में ही तुझे समर्पित करती हूं अब नारायण कोई तुझे से सौंप रही हूं निराकुला भवे और अब मैं निश्चिंत हो गई नारायण अवश्य तेरी रक्षा करेंगे इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि जब कोई बस नहीं चले तो नारायण के हाथ में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ यही ही एकमात्र उपाय है इसलिए मना कर नहीं सकती हैं अब नारायण के हाथ में ही तुझे सौंप दिया है ऐसे श्री गुरु जरती गिराव उन जटला के वचनों को जिस समय सुना उस समय श्री राधिका परम परम आनंदित हुई और परम परम आनंदित होकर अब श्री राधे का चलने के लिए प्रस्तुत इसी प्रसंग को आगे फिर वर्णन करेंगे बोलो शुरन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जै जै। राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भोलवंडा वंदे हरि लाल की जय एक सूचना थी थोड़ा सा परिवर्तन है जो मंदाकनी में कृष्ण जन्माष्टमी से जो सत्र प्रारंभ होने वाला था एक दिन बाद होगा माने नंदोत्सव के दिन से उस सत्र को प्रारंभ करेंगे ऐसा आ, कहीं संकेत मिल, दिया गया है तो आ, उसके हिसाब से नंदोत्सव के दिन से जन्माष्टमी के दिन सबका व्रत रहेगा इसलिए असुविधा रहेगी इसलिए नंदोत्सव के दिन से उसको प्रारंभ करेंगे वैष्णव की सुविधा का दर्शन करते हुए वो जो सत्र पंद्रह दिन का था वो पंद्रह दिन के सत्र को जन्माष्टमी से प्रारंभ करके फिर एक दिन बाद नंदोत्सव के दिन से उस शत्रु को प्रार्भ गोलवंडा बंद हरी लाल की